चक्षुगा बता रहे हैं रूपोपलब्धि साधन इंद्रियम चक्षु रूप के उपलब्धि के साधन का नाम चक्षु होता है इस पर जो उपलब्धि शब्द बार-बार वहां भी कहेंगे सुख दुख उपलब्धि साधन इंद्रियम बोलेंगे क्यों उपलब्धि कर रहे हैं इधर रूप ज्ञान साधन कौन रूप ज्ञान का साधन ऐसे क्यों नहीं कहेंगे ज्ञान शब्द लाघव था चार अक्षर है दो अक्षर लक्षण में भी नियम है ना जितनी कम अक्षरों उतना लाभ मानी जाती है ऐसा व्याकरणों में नियम है वे अर्धमात्र लागे व्याकरण आधी मात्रा भी कम बोलना पड़े कम ले करना पड़े पुत्र के जन्म के बराबर खुशी होती है व्याण और अब चार चार अक्षर बढ़ा के बोल रहे भी मतलब का इतना गौरव काम कर रहे हैं कोई फायदा तो होना चाहिए ना अधिक अधिकम से अधिकम फल आप अधिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। फायदा क्या बार लोग हमें कहते हैं आप पढ़ाते हो इतना जोर लगा देते हो इतनी शब्दों को प्रयोग करते हो इधर बुधर करके समझाने घुसाने कोशिश करते हो फिर भी किसी का कल घुसती नहीं तो प्रयास कर फायदा क्या तब तो हम कहते हैं मास्टर का काम है कोशिश करना फायदा नहीं देता मार्ट प्रयास ही कर सकता है हम गौरव प्रयास कर रहे हैं इन्हें भी कही न, कहीं ना कहीं जाकर लाभ जरूर दिया दूरगामी दृष्टि में रखेंगे वर्तमान कि सुना हुआ चीज व्यर्थ नहीं जाए वो शब्द के संस्कार तो पड़ेंगे अंदर भले आप समझ में नहीं आवे ग्रहण ना आवे कई बार अनुभव न आवे कभी ना कभी काम करेगा उस दृष्टिकोण से हम लोग मेहनत करते हैं यह यानी यहां पर भी जब ज्ञान शब्द भी काम चल रहे उपलब्धि क्यों प्रयोग कर रहे हो इस पर विचार बाद में करेंगे पहले सब लक्षण निपटा निपटाने रूपोपलब्धि साधन इंद्रिय चक्षु रूप की उपलब्धि के साधनभूत है इंद्रिय को चक्षु कहते हैं। और कहा रहता है कृष्ण तारा अग्रवर्ती में विद्यमान जो कृष्ण तारा ये काला सा गोल सा पुतला है उस काला पुतले का बीच में एक विलक्षण चमक है तो तारा है जैसे दिखे ना वैसे ही एक दिखता है उसके आदर भाग में घुसो उस छेद में घुस जाओ वो छेद है वहां वो जो चमक दिख रहा है वहां कोई तारा थोड़ी लगी हुई है अंदर से जो किरण बाहर आ रहे हैं वो किरण वैसे चमक रहे हैं किरणों के कारण से अंदर से किरण निकल रहे हैं छेद है डॉक्टर लोग उस छेद में वो डालते हैं पतला से वो डालते हैं इसके अंदर घुसाते छेद में अंदर घुसा दिखते हैं क्षण होती है हमारे हुए है ना हमें पता है ना सब देखा है ना बना जो भी खराब हो गए बिल्कुल लपदीकती है ना ठीक से उसमें पूरा तो इसमें वो डालते थे देखते थे और ब्लड प्रेशर भी नापते हैं इसकी भी ब्लड प्रेशर अलग होती है पूरे बॉडी का अलग है इसका ब्लड प्रेशर अलग ढंग से नापी जाती है अलग मशीन है इसकी कितना यहाँ कितना दोनों बहुत फर्क थी ग्यारह बारह में कोई संख्या उन्होंने रखी है उसके अंदर होना चाहिए हमारी सब बीस ऊपर थी उन्होंने कहा इसके ब्लड प्रेशर इतने हाई हो चुके हम इसको बता नहीं सकते ये सब तरीका होते हैं वो छेद है यहाँ और छेद का अग्र भाग में चले गए जहां वो छेद शुरुआत है वहां इंद्रिय होता है और वो जो है वो, वो मानसिक पिंड है वो जिसमें इंद्री है वो आगे पीछे हो जाती है बीमारी यही है इधर आ गया तो दूर का दिखता नहीं ठीक से पीछे हट गया तो नजदीक का दिखता नहीं ठीक से तो उसको सही दूरी बना देने कांच की तरफ बनाते उस दूरी कांच के, के माध्यम विभिन्न प्रकार के पावर के कांच पहना जाता है अरे दी पुतलाई बिगड़ जाए तब तो क्या कर लेंगे रेटीना बोलते हैं उसको ऊपर के विशेष पर्दा होती है वही बिगड़ गई है आपकी वही जल गया गया है स्कार जल के कोयला जैसा हो गया और उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते जो अभी थोड़ा बहुत इसको मदद कर रहा है वो भी नहीं करेगा इसे में कहा ऑपरेशन नहीं करना पूछ ना कर जैसा वैसे दवाई डालते रहना जितनी बच जाए बच जाए जितने दिन चल जाए ठीक है दवाई डालते रहते हैं बीच बीच में जब भी जब भी भूल जाते हैं रोज डाल भी नहीं पाते बहुत ज्यादा तकलीफ होता है उस समय दो दिन दिन लगाए थे तकलीफ हो रही थे डालो अब क्या करे पढ़ने नहीं दे रहा है तो डालना पड़ जाता है इसीलिए अब पढ़ने लग देते फिर ध्यान नहीं देता उसमें नित्य डालने से शायद काफी ठीक भी हो जाए कृष्णताग्रवर्ती है इंद्रिय तेजसम और यह चक्ष इंद्र तेजस क्यों रूपांश पंच समय रूप से प्रदीप पद रूपाधि पांच में से रूप कई विव्यंजक है दीपक के समान क्योंकि पहले भी बना चुके हैं जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करता है जिस गुण को ग्रहण करेगा वह इंद्रिय उस गुण युक्त द्रव्य से बना हुआ माना जाएगा कहा था ना व्याप्ति इसी के आधार पर बोल रहे हैं फिर विचार आगे में होगा दोबारा रूपा रूपोपलब्धि साधन इतना ही कहें इंद्रियम नहीं कहेंगे तो प्रभा में अतिव्याप्ति हो जाएगी जो प्रभा है प्रकाश की जो आभा दिख रही है यह आभा से तो उपलब्धि का साधन है ना ये भी इसमें अति व्यक्ति करने के लिए इंद्रियम कहा गया केवल इंद्रियम कहेंगे फिर ग्रहण में अतिव्याप्ति हो जाएंगे रूपा उपलब्धि करना पड़ा ऐसे उपलब्धि का साधन बोलते इंद्री का नाम तो इंद्रिय होता है कहा रहता है वो सर्वशरीर व्यापी में पूरे चमड़े में अंदर बाहर शब्द का चमड़ाई है मानसविकतर के चमड़े का विशेष रूप है सारी चीजें हे पर्थ पर निकलती है इसलिए कई बार आप देखते अंदर भी है अंदर भी महसूस होता नहीं गर्म ठंडा है जाता है, है, कोई चीज भी, चुभता अंदर दर्द भी सब कैसे महसूस हो रहा है अंदर भी तो वायवीय पर कैसा है वायवीय वायु का कार्य क्यों क्योंकि रूपाशी पंचे स्पर्श से ही व्यवंजक रूपाधि पांच के बीच में से स्पर्श का विव्यंजक होने से दृष्टान क्या लोग कहते अंग संगी सलिल शैत्य व्यजन वेजन व्यजन वेजन वत अंग संघी सलिल जैसे गर्मी के दिन में क्या करते हैं लोग पता है हम भी करते सभी करते हैं नहा लेंगे नहा करके पंख के नीचे खड़े जाएंगे पूछेंगे नहीं पूछ क्या फायदा नहा गर्मी के दिन में अ पंख के नीचे खड़ा होता है बढ़िया पानी जब तक सूखते ना वो पानी की वजह से बड़े ठंडा ठंडा हो जाएगा सारी गर्मी खत्म वो जो शीतल आपको अनुभव कैसे हुआ बिना हवा का हुआ क्या हवा के वजह अंग संगी सलील अंग कैसे संबंध जल है कोई आया है शैत्य उस जलगत शीतलता का विव्यंजक व्यजन उनके का वात पवन हवा के समान के दृष्टान किया जैसे वह हवा इस शीतलता का स्पर्श का बोध कराता है इसी प्रकार से जितना भी स्पर्श का बोध कराएगा वह इंद्रिय कराएगा वे जनवा शब्दोपलब्धि साधन इंद्रियम स्रोत शब्दोपलब्धि का साधनपत इंद्री का नाम स्रोत इंद्रिय होता है तत् कर्ण शुलिन्नम आकाशम ये आकाश का कार्य नहीं है वो आकाश ही है में। hmm. पहले चारों क्या थे कार्य थे ना दर्शन में क्या लगे पुनः स्त्री विधान विषय वेदा श्रोत में ऐसा नहीं है यह आकाश का कार्य नहीं है आकाश का स्वपाधिक है स्वपाधिक स्वरूप है कर्ण शुलिन्नम आकाशम में कर्ण शुलिन्न आकाश ही जो है आपका स्रोत नौ द्रव्यांत्र मन कार्यांतर नहीं है शब्द गुणत्व क्यों इसका भी गुण शब्द ही है। शब्द गुण पहले शब्द क्या बोलते थे गुण युक्त थे वह सब गुणी थे और एक गुण वाला ही है ये अंतर है दोनों शब्द गुणत्व तदपि शब्द ग्राहक आते ही श्रोत्र भी क्या है शब्द का ग्राहक है यदि इन दिन आगे दोबारा यदि इंद्रियम रूपाई से पंच सुमध्युण व्यंजकम तुण यथा चक्षुरादि रूप ग्राहक जो इंद्रिय रूपादि के बीच में से जिस गुण का व्यंजक करता है वह इंद्रिय निश्चित रूप उस गुण से संयुक्त माना जाएगा जैसे चक्षु रूपाधी में से रूप के ग्राहक होने से चक्षुगम क्या मानते रूपवान इंद्रिय मानते हैं इसे श्रोत इंद्रिय शब्द का प्रकाशन करता है इसे श्रोत इंद्र भी शब्दवान होगा और शब्दवान कौन है आकाशीय होता है शब्द गुणगम शब्द गुणगम आकाशम इसलिए श्रोत्र भी आकाश रूपयी है आकाशकारी नहीं माना जा सकता और ये क्या है कर्ण ही या उपाधि है शब्द पे श्रोत्रम और शब्द ग्राहक है श्रोत्र अतः तो शब्द गुण कम शब्द गुण वाला माना जाएगा सुखाद उपलब्धि साधन में इंद्रिय माना सुखाद की उपलब्धि का साधन बोत इंद्रिय का नाम मन होता है पच्चा अनुपरिमाण और उसका परिमाण कितना है लंबा चौड़ा कोई मन को व्यापक मानते हैं कुछ वेदांती भी व्यापक मानते हैं मान सकते मन को विभू मानते हैं इसलिए इनको स्पष्ट करना पड़वा हम तो मन को अणु मानेंगे कारण क्या है और रहता कहां है क्या पहले रहते क्या जवाब दे रहे हैं जैसे बोलवर्ती है नाशाग्रवर्ती है यहां कहां आपके हृदय के भीतर में रहता है और राणु क्यों मानते हैं युगपत ज्ञान नहीं होता है एक बार एक ही ज्ञान होता है पहले विचार ऐसा नियम है सभी दर्शन अलग अलग अधिकतर ही मानते हैं एक बार एक ही ज्ञान क्यों नहीं बोलते क्यों होता हमको मन व्यापक होता सारे इंद्रियों से संबंध रहेगा उसका मन का व्यापक है जब सकल इंद्रियों फट करना चाहिए एक साथ ही अनुभव क्या है एक बार एक, इंद्रियों एक क्रम से ही इंद्रिया है, तो है जब आप देख भी रहे हमको सुन भी रहे हैं आप है ना कई बार होता है अब सुन भी रहे लिख भी रहे हैं आप लगता है सब काम एक साथ हो रहा है नहीं वहां मन इतना तीज है भाग रहे फटफट भागते रहता है सब इंद्रियों से कट करते काम करते रहते कभी कभी स्लिप हो जाता है अभी देखते हैं। जब स्लिप होता है माइंड तो गड़बड़ हो जाता है ठोकर खा जाता है आदमी चल, चलते चलते-चलते माइंड स्लिप हुआ तो जरूर ठोकर खाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा खाते खाते माइंड स्लिप हो गया तो अपने जीवा को काट लूंगा ये सर्वानुभव सिद्ध बात है इसलिए इनका कहना है कि भाई मन व्यापक हो नहीं सकता वो अनुपरिमाण वाला अच्छा अनुपरिमाण हृदय अब विचार करेंगे सारी बातें अब छह विचार किया जाए सुखाद सुखादि ज्ञान साधन इंद्रियम न कह करके उपलब्धि साधन इंद्रियम क्यों कह रहे हैं उससे भी पहले हम जाएंगे पदकृत कर लेते हैं मन का इंद्रिय क्यों कहा आपने सुखादी पद नहीं रखेंगे इंद्रिय मना कद तब इंद्रिय चक्षुरादि में भी है इंद्रिय तो उसमें लक्षण अति व्याप्ति हो जाएगा इसलिए आपको कहना पड़ेगा साधनम इंद्रियम साधन भूत इंद्रिय नाम मन है लेकिन साधन मना ऐसा भी कहें चल इंद्रिय मना कह दिया आपने केवल इंद्रिय मना कहने से तो वहां चला गया था आते आपने क्या कह दिया सुखादि उपलब्धि साधन कर दिया तब तो उतना ही करो इंद्रिय सब घटा तब सुख उपलब्धि का साधन कौन है इंद्रिया सनिकर्ष बता दिए उनमें अति हो जाएगा आत्मा भी साधन है यदि आत्मा ही ना हो तो ज्ञान का से होगा? आत्मा में ही मन का संयोग से मानते नहीं लोग इसे सुखादी उपलब्धि साधन कौन है समवायकर आत्मा है और असमय कारण सनिकर्ष आत्मन संयोग उन सब में अति सब साधन को है सारे, सारे के सारे उपलब्धि के साधन है तो उनमें अतिव्याप्त हो जाएगा इसे इंद्रियम भी कहना जरूरी है दोनों पक्ष इस तरह से प्रकृति कर लो मोटा मोटी अब उपलब्धि शब्द के ऊपर उपलब्धि ये कहने क्या जरूरत है चार अक्षरों वाली शब्द को हटा करके सुखादिक्ञान साधन क्या है बात एक ही है देख उपलब्धि और ज्ञान को लोग पर्याय मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ज्ञान तो निर्विकल्प भी है इंद्र निरपेक्ष भी है ना ज्ञान तो व्याप्तिक ज्ञान भी है उपमिति ज्ञान भी है सब ज्ञान है शब्द ज्ञान भी ज्ञान है अलग अलग प्रमाणों से सगल प्रकार के ज्ञान होते हैं ज्ञान तो सामान्य शब्द है लेकिन उपलब्धि विशेष शब्द है ज्ञान व्यापक अर्थ को लेकर के प्रयोग होता है लेकिन उपलब्धि व्यापक अर्थ वाला नहीं उपने समीपम लब्धि उपलब्धि लब्धि लाभधातु से प्रकोता है दुर्लभ धातु है तो समीपम गत्वा प्राप्य। किसके समीप इंद्रिय जैसे विषय आया या विषय के समीप इंद्रिय गया दो तो कुछ इंद्रियां विषय के पास जाती हैं अथ तो कुछ विषय इंद्रिय के पास आते हैं। न किसी भी प्रकार के सामिप्यता पूर्वक सन्निकर्ष को प्राप्त होकर उत्पन्न ऐसे करने से अब अनुमित्य आदि ज्ञान में अति व्यक्ति नहीं होगा कि वहां इंद्रियों के सामीप्य नहीं है इंद्रिय सैनिक का संबंध नहीं बिल्कुल केवल प्रत्यक्ष में आ गया ज्ञान करने से अनुमित ज्ञान में जो प्रत्यक्ष नहीं है है ना उपमित्य ज्ञान भी जो प्रत्यक्ष नहीं है शब्द ज्ञान भी प्रत्यक्ष भिन्न है जैसे ज्ञान शब्द व्यापक और उपलब्धि शब्द का अर्थ निकला उप समीपम प्राप्य लब्धि लाभ किम लाभ ज्ञान ग्रहणम भवनी ग्रहण हुआ विषय का ग्रहण होना विषय का ज्ञान होना समीप प्राप्त करके होना ऐसे कहने ऐसे साक्षात्कार रूपये लेना पड़ेगा इसे मैंने क्या कहता था उपलब्धि शिव प्रयोग नहीं किया था वहां तक संघ सुखाद साक्षात्कार ज्ञानम मना ऐसे कहा था नहीं इसलिए यहां मैंने उपलब्धि सबसे प्रयोग कर दिया बल्कि सब छह जगहों में छो प्रत्यक्ष है इसे क्षेत्र के लिए प्रतिशत अतवा मन जो है जब पूरी तथि में नारी जाता है न्याय दर्शन की कुछ विशेषताओं को समझ लेना न्याय दर्शन में सुषुप्ति अवस्था में कोई भी ज्ञान नहीं मान जाता है सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती है क्यों शिशक्त अवस्था में ज्ञान हृदय से निकल गया निकल करके पुरी नाड़ी में चला जाता है और पुरी तीन नाड़ी एक ऐसा है स्थान जिसमें त्विंद्री के साथ कोई संबंध नहीं मानते मां त्विंद्री नहीं वाषण में नहीं होता मानता और सकल ज्ञान के प्रति त्व का साथ स्पर्श त्विंद्र के संबंध एक सामान्य कारण माना है चमड़े के साथ संबंध चर्म संयोग ये सभी चर्म है ये जो भी इंद्रिया बाकी सारी इंद्रिया भी क्या है चमड़े की है इसलिए सकल ज्ञान के प्रति सामान्य कारण आपने पक्ष पर संयोग माना है उसमें अत्यंत निवारण करना है हमें इसे में कहना पड़ा है यहां पर सुषिप्तिया में जो ज्ञान ही नहीं उत्पन्न होता है वह मन नहीं रहता इसलिए नहीं होता है फिर वह कैसे हुआ कह सकता है इनको केवल अनुमान करता है वहां पर अनुभूति नहीं प्रत्यक्ष नहीं व अनुमान किया जाता है जगने के बाद जिसलिए कोई दुख का अनुभूतिवान नहीं हुई थी इसे सुख की कल्पना कर लेता है स्वीकार कर लेता है, तो क्या है? कौन जाने वहां तो अज्ञान से छाया हुआ है सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं शक्ति की श्रुति जो कहती वही सही है श्रुति जो कहती वही सही है। बाकी जो भी शुक्र का इस समय बहुत विचार हुआ है प्रदान को प्रसाद संवाद में बहुत विचार होता है स्वप्न जागरूक इन्हों की बहुत सुंदर विचार है उसके उत्पत्त्यर्थ जन्य ज्ञान मात्र के प्रति जन्य ज्ञान मात्र के प्रति तंग मनस को कारण माना गया है अगर सुशुक्ति अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता कितना तंग मनस्य हो नहीं सकता कि मन चला गया पूर्थिति में इसे मन का साथ संबंध हो नहीं सकता ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती तो शिशुदी काल में त्वक के साथ मन का संयोग नहीं रहता है अतः कोई विज्ञान ज्ञान पैदा नहीं होता है यह नहीं है, अपना एक व्यवस्था मान ली और न्याय सिद्धांत के अनुसार जो जब तक ज्ञान सामान्य के प्रति संयोग नहीं होता कारण हुआ करता है तद तो अनुसार मन जिस ज्ञान के प्रति कारण होता है इसका मतलब तो वहां उस समय मन त्वक तो संयोग भी रहता है लेकिन मन त्व तो संयोग भी रहता है तब तो भी इसलिए ज्ञान सामान्य के प्रति कारण हो गया तब तो भी क्या है ज्ञान सुख आदि उपलब्धि साधन के प्रति त्विंद्र भी कारण बन गया आपका शान लक्षण मन का चला गया त्विंद्री में सुख आदि उपलब्धि साधन इंद्रियम का इंद्रिय त्वगिंद्री में भी है इंद्रियव तो भी है और सुख आदि सकल ज्ञान सकल प्रकार ज्ञान के ऊपर सामान्य कारण आपने तो का मान लिया है संयोग hmm. जब संयोग कारण है तो तंग और मन भी कारण है। संबंधी संबंध सत्वे संबंधी सत्यों जो संयोग को आपने कारण मान लिया वो संयोग से विषय जो संयोगी है तंग और मन दोनों को भी कारण मानने पड़ेगा तो त्वंग कारण बन गया और त्व तो क्या है इंद्रिय इंद्रित्व भी रहा सुखा लुप्त साधन उसके अंदर आ गया कर लक्षण मन का चला गया त्वंग तब क्या कहना पड़ेगा उपलब्धि शब्द प्रयोग गा उठान लेकिन सुख का त्विंद से संबंध होता है क्या शुक्र पे विषय का त्विंद से कोई संबंध नहीं होता जो उप समीप प्राप्तिता नहीं रहा जो उपलब्धि शब्द करने से उसमें निवृत्त होता है समझना कि वहां त्वगिंद्र का शुक्र विषय के साथ कोई साक्षात संबंध नहीं, नहीं बन उसी निवारणार्थ यहां पर हमने ज्ञान शब्द प्रयोग करते हुए गौरवभूता उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया है समीपम लब्धि लब्ध लाभ लब किसका लाभ होना है समीपा करके ज्ञान का लाभ होना है जैसे लब्धि का लक्ष्य आप क्या लेंगे हम ज्ञान लाभ हुआ लब्धि का जब आचार तो लाभ हुआ क्या लाभ हुआ ज्ञान लाभ हुआ इंद्रिय के समीप विषय आया विषय के समीप इंद्रिय गया इसे क्या लाभ होता है ज्ञान का लाभ होता है इसे लब्धि का लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा ज्ञान होगा इससे उपाय समीपम प्राप्त लब्धिर मन और इंद्रिय सनिकर्ष से हो जाने पर भी यदि मन को व्यापक मानते हैं तो इंद्रिय संकर्ष तो सदा रहेगा मन के साथ सभी इंद्रियों का निकर्ष रहेगा मन व्यापक रहेगा तो तो युगपत फिर ज्ञान होने लगेगा युगपत सर्वेंद्र ज्ञान हम लोग को होना चाहिए यदि हमारा मन व्यापक है सर्वेन्द्र से संबंध है और सग इंद्रियों का अपने विषयों के साथ भी संबंध लगातार बना हुआ है ही तो फिर एक कालावच्छी देना सभी का इंद्रियों का विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है इसीलिए मन विभू उन्होंने क्या कहा मन विमान से कौन अनुमान है मन विभू है क्यों स्पर्श रहित द्रव्य मन में स्पर्श राम का विशेषण नहीं माना उन्होंने और उनके के लिए स्पर्श रहित द्रव्य आकाश है काल है दिग्ग है उन सबको उन्हें विभू माना कि नहीं माना इसे व्याप्ति आसानी से पकड़ गया यद्य स्पर्श रहित द्रव्य हम विभू तत जो जो स्पर्श रहित द्रव्य है स्पर्श का है चार नहीं है पृथ्वी जल तेज वायु चारों में स्पर्श है इसे कोई भी विभू नहीं सब परिच्छिन्न है और बाकी सब आकाश का अति ये चार कहीं स्पर्श नहीं है यह सबको विभू आपने माना अतः अच्छा मन में भी, भी स्पर्श नहीं है तो मन विभू हो जाएगा नौ द्रव्यों में से चार अविभू पांच विभू हो जाएंगे मन को विभु मानना चाहिए उसने अनुमान किया कौन मीमांस को विभुत्व का शत प्रतिशत क्या देंगे हैं मन अणु विभू के विरुद्ध में विभु का अभाव क्या है अणुत्तम विभु का अभाव क्या हो या अविभू कहो या अणु को बातें की चीज है ना मन अविभू उसे मनोविभु स्पर्श वही तो द्रवित्वा आकाश हो तो सुने का हम कह मन अविभू हेतु क्या दूंगा युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति दर्शणा ज्ञान की उत्पत्ति युगपत नहीं हो रही युगपत ज्ञान के सूत्र ही है सूत्र में हम सूत्र बोल रहे हैं न्याय दर्शन का एक एक सोलह क्या है युगपत ज्ञान मनसो लिंगम ये सूत्र है मन के अणुत्र सिद्धि का लिंग क्या है युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति सूत्रकार ने गौतम महर्षि ने कहा है युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति ही मन का सिद्धि में और उसकी अणुत्म सिद्धि में लिंग है इसलिए हेतु तो बना दिया युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति है युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है इसीलिए वो अनुसिद्ध हो गया दृष्टान क्या दोगे दृष्टान क्या दोगे कोई भी परिचित घटा दृष्टान है ना कर सकते हो आगे को ग्रहण करो तो पीछे का नहीं दिखता पीछे तो जो आगे नहीं दिखता अंदर देखो तो बाहर का नहीं पता बाहर देखो तो अंदर का नहीं दिखता युगप पूरा घट का ज्ञान कोई कर नहीं सकता दृष्टान बहुत सीधा घट का भी युगपत जो है ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती अत्यो वह परिच्छीन है अभिभू है वो अत मन भी युगपत ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है अत वह भी अभिभू जरूर है सीधा सुधार ये न्यायदर्शन का सिद्धांत है इस तरह सत प्रतिष्ठी के द्वारा मीमांसकों का अनुमान को खंडन करके इनके न कर दिया है ननो इंद्रिय किम प्रमाणम? सद्भाव है कि जो है क्या प्रमाण है आपके पास प्रमाण अनुमान से हम जान रहे हैं हमारे चक्षुर ठीक ठाक हम बार बार कहते हैं इस बात को डॉक्टर भी अनुमान ही करते तुम्हारा आंख लेकर आप डॉक्टर पास क्या करेगा तो बैठो डर बैठो एक कुर्सिला को किनार बैठा दे, दे। टूल पे और एक लाइट दबाएगा वो अक्षर अच्छा दिखते हैं तो पढ़ो पढ़ो कहा तक पढ़ेंगे उसके तो अनुमान करेगा इस इतनी इतनी है, या क्या है क्या नहीं अनुमान ही अनादिका तो से शास्त्र बोल रहा है सारे इंद्रियों का अनुमान ही करना पड़ता है ठीक है क्योंकि कोई भी चीज डालता उसका रस का पता ही नहीं चल रहा रुचि नहीं हो रही तो आप क्या कहते था? हमारी जीवा खराब हो गई पकड़ नहीं रही रस काम टीजे सुनाई नहीं दे रहा है तेल डाल ये डाल वो डाल वही कोशिश करता है नहीं तो फिर मशीन ही लगा लेना पड़ता है फिर अनुमान ही तो करेगा वहां पर भी वह सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से हर इंद्रिय के बारे में अनुमान से ही आप जान पाएंगे और चमड़े खराब तो क्या करते हैं डॉक्टर कहते सुई से मारो देखो दर्द मश हो रहा है अरे तो नहीं हो रहा है खराब तो हो गया चमड़ा फिर अमुक दबा डालू नहीं तो कहीं कोड़ ना हो जाए अनुमानी तो कर रहा है स्वीट जाए रहा करो छोटे नाटक भी करो वहाँ कोड होगा तभी तो डॉक्टर के नहीं होने क्यों दर्द हो रहा है आपने नाटक डॉक्टर अनुमान ही करता है जी इस में नाटक नहीं करना चाहिए <laughs> जैसे वहाँ यहाँ पर भी वैसे तो गुरु भी डॉक्टर तो आध्यात्मिक डॉक्टर यहाँ नाटक करके फैल हो जाऊंगे तो अध्यात्मिक डॉक्टर भी नाटक सी वो कर देंगे हाँ क्या मारे वो समझ भी लेते हैं ये नाटक कर रहा है डॉक्टरों भी समझ लेते हैं जो दाढ़ी पकड़ने वाले डॉक्टर है वो समझ लेता है झूठा नाटक कर रहा है इसका पेट में जाए नहीं जोटा पेट दर्द बोल रहा है उसको <laughs> खाली गोली दे देते दे हैं वो भी समझ रहा है ये माँ बाप को बेगू बनाने आया है और सही गोली दे तो उल्टा काम हो जाएगा खाली गोली दे देते हैं खाली गोली रखते हैं जिसमें कोई दवाई नहीं होता कैप्सूल होते खाली अंदर कुछ नहीं होता दे। देखने कैप्सूल दे रहे हैं और तेज दवाई है और बेचारा अगर हाँ, हाँ, खाएगा उसमें कुछ है हाँ ही नहीं अंदर खोखला है, है। अनुमानम तथा ही रूपाधि उपलब्ध है कर्ण साध्य क्रिया क्या अनुमान करोगे यह अनुमान है हमारे पास जो रूपा भी उपलब्धियां साक्षात्कार जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वह कोई न कोई करण से सा क्यों क्रियापर्य कार्य समझना कार्यत्व पहले विचार आया था ना स्पन् भी हो सकती है या क्रिया सफल ज... क्रिया भी हो सकती है निष्फल क्रिया भी है निष्फल क्रिया का नाम रखा था सफल क्रिया को क्रिया कहा था क्रियात्मात् वो क्रिया नहीं लेना या कार्यत्व तर्थ समझना जैसे छिधिक्रिया के समान छिदिक्रिया में वहां पर कार्य सिद्धि के समान, कैसे सिद्ध हुआ करण से, से। निपतन युक्त जो उठा रहे उससे भी था। भी। जब कोई भी कार्य संसार में वो क्या है कर्ण साध्य होगा यद कार्य तण साधप भी कार्य इसलिए अभी कर्ण साध्य कर्ण कौन है वही इंद्रियां है इस प्रकार से इंद्रियों का अनुमान हो जाता है इस प्रकार इंद्रियों का निरूपण किया कि विचार जहां पर भी आता है क्रिया शब्द आते ही भ्रांति अनेक प्रकार की हो जाती है अलग अलग दर्शन अलग अलग मानते हैं ना क्रिया का कर्म शब्द का भी कोई कहते पुण्य पाप कर्म कोई कर्म नहीं जितना घूमना फिरना उठना बैठना पकना वकना शायद क्रिया को कर्म कह दिया नहीं है को अलग अलग लोग अलग अलग कर्म शब्दकार कर रहे हैं कर्म और क्रिया ये शब्द जहां प्रयोग होता है तो पहले समझना पड़ता है कौन बोल रहा है कौन सी दर्शन वाला ये शब्द का प्रयोग कर रहा है ये समझना पड़ेगा फिर उसका इसे यहां धातर त्रुपाल में आ जाए यह स्पंद रूपा माना जाए रूपोपलब्धि में जो क्रियात्म की जो कथन किया है और धातर रूपा क्रिया लेना है सामान्य क्रिया लेना है या पर फल देने वाली क्रिया या फल रहित क्रिया लेनी है दोनों ही नहीं हो सकता यहां पर क्यों उपलब्धि कोई क्रिया नहीं होती है ज्ञान गुण है इस, इस, इस अनुमान में क्रिया शब्दार्थ आप परस्पन्न रूप भी नहीं ले सकते क्रिया भी नहीं ले सकते सफलात्मक क्रिया को भी इसे क्या लेना पड़ेगा कार ही लेना पड़ेगा इस ऐसे अनुमानों में क्रिया शब्द आर्थ है तो आर्थ होगा कार्यत्वा क्रियात्मकार तो क्षेत्र है और कार्य क्या है अभूत भावी भावित्व कार्यत्म अभूत भावी का नाम ही कार्य जब पहले नहीं था जो पूर्व में नहीं था उसका अब होना है उसी नावी का नाम कार्य का है ऐसे मानने पर कहीं कोई दोष भी नहीं आ सकता क्योंकि किसी प्रकार से पहले आपको घट ज्ञान नहीं था चक्षु से संबंध होने के बाद वो घट ज्ञान उत्पन्न हो गया आपके आत्मा में इसीलिए उस घटक ज्ञान को हम क्या कहेंगे कार्य ही कहेंगे क्रिया नहीं हुआ वहां घट ज्ञान के लिए दर्शन रूपा क्रिया हुई और उस क्रिया का साधनता चक्षुरूप इंद्रिय विकरण चक्षु तो के द्वारा भी क्योंकि बिना क्रिया का को कोई कार्य भी नहीं होता बार बार कहता तो कुठार रख दो लकड़ी टूटेगा क्या कटेगा तो दो भाग में कुल्हाड़ी को रखने से एक कटेगा है कुल्हाड़ी घुटक पटक घुटक पटक करनी पड़ेगी कई बार करोगे जैसा लकड़ी तरह मोटा तो उसी हिसाब से तब तो वो कटेगा टूट तुट बा टूटेगा दो भाग में विभक्त हो जाएगा मैंने उद्यमन नहीं पैदा तो पटक रूपी क्रिया के लिए कुठार भी कार्य को पैदा नहीं कर उसी प्रकार ज्ञानात्मक जो कार्य पैदा हो रहा है वह चक्षुर्पीकरण में भी क्या किया उसने दर्शनात्मक क्रिया किया उसमें जितने भी सही सहयोग अन्य कारण की सामग्री की जरूरत सारे जब सामग्री होंगे तभी तो कार्य सिद्ध होता है तो सर ज्ञान रूपा कार्य में सिद्ध हुआ है चक्ष इंद्रिय के द्वारा दर्शन रूपी आदि अन्य भी जो सहकार प्रकाश होना चाहिए कोई विघ्न नहीं होना चाहिए खुद बीमार नहीं होना चाहिए अन्य कारण ईश्वर भी कोई बाधक ना पैदा करें यह साधन साधारण कारण है ना ईश्वर होना जरूरी है प्रतिबंधक का अभाव होना जरूरी है आप आखिछर देखना चाह रहे होगा खड़ा हो जाए तो क्या देखोगे आप कैसे देखोगे बार होता ना खेल खेल में क्या करते इधर इधर छिपते छिपते ना आदमी अब प्रतिबंधक बीच में तो देखेगा कैसे तो प्रतिबंध का अभाव कारण ईश्वर की इच्छा ज्ञान प्रयत्न कारण है उसकी इच्छा क्यों ना आप कुछ भी नहीं जान सकते वो तो चाह रहा है आप जाने तभी आप जान रहे और नहीं चाहेगा तो नहीं जान इसलिए शुरू शुरू में जब पढ़ाते थे का तो लोगो पढ़ भी रहा था पढ़ा भी रहा था आगे का पढ़ रहा था पीछे का पढ़ा रहा था तो पहली बार जब करीब दस बारह पढ़ने लगी वहाँ चार पांच छोड़ दिए बिना बधाई मैंने छोटे मारे जी को कहा एक ऐसे लोग परिसर कृपा नहीं रहा तुम क्यों परेशान हो रहे परेशान होने की जरूरत नहीं तेरे पढ़ाने में कमी है इसे नहीं छोड़ गए हैं वो समझ गए हम सोचते हैं हमारे को कोई गलती तो, तो नहीं है कोई कमी तो हुआ नहीं कहते हैं सोचने की जरूरत नहीं तुम्हारे अंदर कोई नहीं तुम जो पढ़ा रहे हैं, हम जानते हमने तुमको पढ़ाया है वो तुम आगे पढ़ा रहे तो गलत तुम तो पढ़ा ही नहीं सकते हो छोड़ के जाने वालों पर ईश्वर की कृपा नहीं है कि तुमसे कुछ प्राप्त कर सके ईश्वर की कृपा जरूरी है कोई भी ज्ञान पैदा होना है शास्त्र कृपा भी चाहिए जो, जो शास्त्र कृपा पर होगी और जिनसे मुख्य सुनने का वो शास्त्र कृपा होगी उसी के मुख से आप सुन सकते विद्या वृद्धि चतुष्टया विद्या वृद्धि चार प्रकार से कृपा होना जरूरी है शास्त्र कृपा होना जरूरी है ईश्वर कृपा होना जरूरी है आत्म कृपा होना जरूरी सारी सहकार विद्यमान हो तब तो ज्ञान बढ़ा। इस अनुमान में हम ज्ञान को कार्य मान के बोलेंगे और कार्य में जो करण पकड़ो से सामान्य अनेक कारण हैं इन करण कौन है, है? तो वो इंद्रिय ही होगा इसे रूप उपलब्ध है रूपाधि उपलब्ध है कैसे है करण साध्य कारण साध्य नहीं बोल रहे हम करण साध्या कार्य छिदी कार्यवत्थ छेदन रूपये कार्य के समान ऐसे दृष्टि देख करके इस अनुमान से हम इंद्रिय सिद्ध करते हैं तो इस पर तीन प्रमेय पदार्थ का विचार पूरा हो गया पहला प्रमेय था आपका आत्मा दूसरा शरीर तीसरा इंद्रिय और चौथा प्रमेय पदार्थ है अर्थ उसका निरूपण करेंगे ओम पूर्ण